महाभारत आश्वेधिपर्व सप्तशोध्याय मुक्ति के साधनों का देहरूपी वृक्ष का तथा ज्ञान खड से उसे काटने का वर्णन ब्रह्मोवाच संस तपिन ब्राह्मणा ब्रह्मजोह निष्ठा ज्ञान ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म पर ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों निश्चित बात कहने वाले और वेदों के कारण रूप परमात्मा में स्थित हुए वृद्ध ब्राह्मण संन्यास को तप कहते हैं और ज्ञान को ही परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं अतिदूरात्मक ब्रह्म वेद विद्या व्यपाश्रिय निर्द्व निर्गुणम नित्यम अचिंत्य गुणमोत्तम ज्ञान तपसा चीरा पश्य तत्परम वह वेद विद्या का आधार ब्रह्म ज्ञान अज्ञानियों के लिए अत्यंत दूर है वह निर्द्वंद निर्गुण नित्य अचिन्त्य गुणों से युक्त और सर्वश्रेष्ठ है धीर पुरुष ज्ञान और तपस्या के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं मनसा मनस पोताभ्युत्रो मलाह तपसा क्षेम अधरम संन्यास नृता नित्यम जेचा जिनके मन की मैल झूल गई है जो परम पवित्र है जिन्होंने रजोगुण को त्याग दिया है जिनका अंत निर्मल है जो नित्य संन्यास पराण तथा ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे पुरुष तपस्या के द्वारा कल्याण में पथ का आश्रय लेकर परमेश्वर को प्राप्त होते है तप प्रदीप इत्याहो आचारो धर्म साधक ज्ञानम वही परमं विद्या संयासम तपोत्तम ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि तपस्या अर्थात परमात्म तत्व को प्रकाशित करने वाला दीपक है आचार धर्म का साधक है ज्ञान परब्रह्म का स्वरूप है और संन्यास ही उत्तम तप है यस्तु निराधारम ज्ञानम तत्वनिश्चयात सर्वभूत समात्म सर्वगतिशते ही जो तत्व का पुनः निर्चय करके ज्ञान स्वरूप निराधार और संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा को जान लेता है वह हो जाता है। यो विद्वान विश्वास पश्यते तथक स दुखा प्रति मुचते जो विद्वान सहयोग को भी वियोग के रूप में ही देखता है तथा वैसे ही में तो देखता है, है। वह दुख से सर्वथा मुक्त हो जाता है। यो न अवंदते किंचिन ब्रह्म पूजा कल्पते ही जो किसी वस्तु की कामना तथा किसी की अवहेलना नहीं करता वह इस श्लोक में रहकर भी ब्रह्मस्वरूप होने में समर्थ हो जाता है प्रधान गुण निर्मम जो सब भूतों में प्रधान प्रकृति को तथा उसके गुण एवं तत्व को भले भांति जानकर ममता और अहंकार से रहित हो जाता है उसके मुक्त होने में संदेह नहीं है निर्द्वंदो निर्नमस्कारो निस्वधाकार एवं निर्गुण निवंद जो निर्द्वंदो से रहित नमस्कार की इच्छा न रखने वाला और स्वधाकार अर्थात पितृकार न करने वाला सन्यासी है वह अतिशय शांति के द्वारा ही निर्गुण द्वंद्वातीत नित्य तत्व को प्राप्त कर लेता है जंतु शुभाशुभम उभे सत्याच्यना संशय शुभ और अशुभ समस्त त्रिगुणात्मक कर्मों का तथा सत्य और असत्य इन दोनों का भी त्याग करके संयासी मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है अव्यक्त यो निप्रभो बुद्धिस्कंधम महान महाअंकार विटप इंद्रियाकुरुकोटर महाभूता विशाला देशि सदा पत्र सदा पुष्प शुभाशुभलोदय आजिभ्य सर्वूता ब्रह्म वृक्ष सनासन एनम धि भि तत्वनासीनाबुद्वासमयान् पाशा मृत्युजन्म जरोदयान निर्मरहकारो यदि तथा वृक्ष के समान है यदि एक वृक्ष के समान है अज्ञान इसका मूल अर्थात जड़ है बुद्धि स्कंध अर्थात तना है अहंकार शाखा है इंद्रियां अंकुर और खोखले हैं तथा पंच महाभूत इसको विशाल बनाने वाले हैं और इस वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते और रूपी फल खिलते रहते हैं शुभ अशुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुखारी इसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला यह देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है बुद्धिमान पुरुष तत्व ज्ञान रूपी खड्ग से इस वृक्ष को चिन्ह भिन्न कर जब जन्म मृत्यु और जरा अवस्था के चक्कर में डालने वाले आशक्ति रूप बंधनों को तोड़ डालता है तथा ममता और अहंकार से रहित हो जाता है उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है इसमें संशय नहीं है पौचा क्षिण निक्षेपेतन चेतन इस वृक्ष पर रहने वाले मन बुद्धि रूप दो पक्षी हैं, जो नित्य क्रियाशील होने पर भी अचेतन हैं। इन दोनों से श्रेष्ठ अन्य अर्थात आत्मा है वह ज्ञान संपन्न कहा जाता है अचेतन तत्व संख्या तत्सत्वात्म चेतयते क्षेत्र विख्यात गुणाति सर्व पी संख्या से रहित जो तत्व अर्थात मूल प्रकृति है वह अचेतन है उससे भिन्न जो जीवात्मा है उसे अंतर्यामी परमात्मा ज्ञान संपन्न करता है वही क्षेत्र को जानने वाला जब संपूर्ण तत्वों को जान लेता है तब गुणातीत होकर सब पापों से छूट जाता है इस श्री महाभारते आश्वेदिके परि अनुगीता परमणी गुरु शिष्य संवाद सप्त्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषय सैतालीसवां अध्याय पूरा हुआ